बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदबिंदसमित श्रीचैत प्रभु वंदे नित्ता नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे श्री राधि का चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदव वाछाकलुवश कृपासीध्य वच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो मूकं करोति वाचा लंग पंगुं लंग यत्कि यमह वंदे परमानंदमा वृंदावितोषे वै बिहाइव स्न भक्ति पदे देवी सत्व तय नमो नम नारायण नमस्कृत नर चनोत्तम देवी सरस्वती ततू तो जो मुदे संकथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगोदर सदा सदावनमीषमेतास्पम शिव विरुंचु तरण्यम वीतापालीपूत वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्तज सुपीतरलक्ष्यं धर्मीचसा जदगा गित सिधाद वंदे महापुरुष ते चरणारिंद जत्द पल्लवनक चंदमि छटाई विस्वुरी जीतकम गो दुस्वर्शी पूर्णाग्र सगर शारमूर्ति चाराधिका कदम काम करो श्रीकृष्णचैतन प्रभुनितानंद्रियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद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 संकीर्तन कवितरु कमलायताक्ष ईश्यांबरु द्वीजरु जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरि नमः मिगंगे तव पाद पंकज सुराशिविदिपक्ति मुक्ति दासी निवानूपेण सदा नर गंगा जटा कलापम गौरी निरंतर पम भाग मदा नारायण प्रियमदापहारम वरानसी पुपति भजवीशनाथ बागीश वदनी लक्ष्मी से जस्यास्ते यस्ते हृदय संविधि ऊँह हरे किष्न, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे नाम महरे। यद ब्रह्म य्रह्म साक्षा कृतिष्ठया तत्ते सुमया विनापतिफु तत्परब्दर्मी विरोधि जद ब्रह्म बिना, समयात बिना न न तत्ते भोगतीफु तत्व परोबकरणीतिदिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरजी ने बताएं हमारा हरि कथा हरि कीर्तन करने का समय नहीं है शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती विष्णाई भगवान जी बताए इसी का नाम है माया हमारा हरिकथा कथा हरि कीर्तन सुनने का कोई समय नहीं है इसका ही नाम है माया इससे बढ़कर माया कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं पहले भी बताया जिंदगी जा रहा है लेकिन किसी का अंदर में चेतना का विकास नहीं होता चेतना का विकास नहीं हो पाता चेतना का विकास कैसे हुए चेतना का विकास तो चेतनमय जगत का साथ संबंध होने से ही होता है चेतनमय जगत का गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसके साथ और अगर चेतनमय जगत में आने का बहाना किया फिर भी अपराध हो गया उससे क्या हो चेतना का डिग्रेडेशन होगा जितना चेतना उठा था अपराध करके और नीचे चले जाए पहले थोड़ा विवेक विवेचना जो है विद्धि जो है तरह सुद्धि था अपराध करने के बाद वो चेतना सुप्त तो हो लुप्त तो हो जाता है और महाराज चेतना लुप्त तो होते होते ऐसा अवस्था में चला जाता है उसको बहुत अचेतन ज्योनी जो है जो जो जो चेतना आच्छादित तो चेतन है वृक्ष आदि यह सब जन जोनी मिलता है वृक्षो आदि ये सब धीरे धीरे वो नीचा धीरे धीरे चेतना लुप्त तो होते होते इतना नीचे चला जाता है कीड़े मकोड़े पैर पौधा ऐसा होके जन्म लेता है जो श्लोक बताया था सिलो रूप गोस्वाई पाद जी नाम का महिमा विस्तार के लिए जो श्लोक रचना की तमाम दुनिया का जो शस्त्रास्त्र है तमाम दुनिया का शस्त्र शास्त्रों का विचार करके जो निचोर है जिस्ट नाम का महिमा जो है ये नाम का महिमा प्रकाश की और इस नाम का महिमा में जो आठ श्लोक लिखे जो नामाष्टकम इसी का अंदर में श्लोक आता है और शायद आपने ये भी सुने निखिले स्रोत मौल रत्न माला द्वितीयराज तो पाद पंकज इत्यादि सुना है हम सुना। किसका साथ चर्चा करें किसका साथ हम चर्चा करें वो तो है ही नहीं बलेन हरिनाम प्रभु जो है हरिनाम प्रभु का हरिनाम प्रभु कौन हरिनाम प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ये हरिनाम प्रभु का ये हरिनाम प्रभु का आरुति हो रहा है अभी हरिनाम प्रभु का आरुति हो रहा है हरिनाम प्रभु का आरती कैसे हो रहा है बड़े निखिल श्रुति मौली रत्न माला दुति निराजित तो पाद अपन को जानते निखिल श्रुति स्थिति जितना सारे हैं श्रुति स्थिति जो है ये लोग जो हरिनाम प्रभु का सामने जो सर झुका के दंडवत करते हैं तो श्रुति स्थिति ये जो है ये लोग का जो मस्तक भूषण शिरो भूषण इसको बोलता है शिरोभूषण मस्तक भूषण मुकुट और मुकुट का अंदर में बहुत सारे बहुत कीमती अनमोख इतना सुंदर सब हीरा मोती अपराकित जगत का अपराकित जगत का जो मणि है मणि जानते हो दिव्य मणियां दिव्य मणियां ये सब लगा हुआ है आज जो श्रुतिश्रुति ये सब हरिणाम प्रभु का सामने दंडवत करते हैं तो इनका जो मुकुट है सिरोभूषण सिरो, सिरो इससे जो इसमें शिरोभूषण सिरोकित मणिमुक्ता अप्राकित मणि लगे हुए हैं उससे विकिरण निकालते हैं विकिरण जानते हो लाइट उससे विकिरण निकलते हैं इतना सुंदर लगता है मन पूछो मत पागल हो जाओगे और ऐसा लगता है कि वो दिव्य मुणिया जो है मणिमुक्त ये दिव्य मुणि के द्वारा जो विच्छुरन हो गया लाइट का जो विच्छुरन होता है रश्मि जैसा लगता है कि नाम प्रभु का आरती हो रहा है निखिलो श्रुति मौली रत्न माला दुति निराजित निराजन निराजन शब्द का अर्थ आरती निराजित पादप जानता नाम प्रभु का जो चरण है चरण का आरती हो रहा है नाम प्रभु का चरण है नाम प्रभु का चरण कैसे हो सकता तो नाम प्रभु है नाम है तो नाम प्रभु है हाँ नाम प्रभु का ही चरण है तुम जैसा अंधा आदमी का लिए तो नाम प्रभु का कोई चरण है नहीं जगन्नाथ का है हाथ पैर है नहीं लेकिन नाम प्रभु का साक्षात चरण है क्योंकि नाम प्रभु जो है वही नाम ही है जो लोग नाम भजन करते रहते हैं नाम भजन में जो लोग डूब जाते हैं ये नाम भजन का अंदर ठाकुर जी का पूरा स्वरूप दिखाई पड़ता है राधे जी पिया जी के स्वाथ बोले राधा गोविंद जी का पूरा दर्शन होता पूरा दर्शन हो जाता है नाम प्रभु का अंदर ही नाम प्रभु का अंदर ही नामी प्रभु है निखिल स्विमोलो रत्न माला द्वितीय तपाद पंकजंतु नाम प्रभु का जो चरण कमल का बंधना है आरती है ये एकमात्र तो पर कुल जो नामानंदी नामानंदी नाम के द्वारा नाम के जो महिमा है इसके द्वारा जिसका हृदय एकदम समुज्जल हो गया बिल्कुल नाम का पूरा किपा मिला वही जानता है और ये नाम प्रभु का जब कीपा हो जाए तब ये सब नाम का जो महिमा है हरि नाम का महिमा है सब समझ में आएगा निखिल श्रुति मौल रत्न तो रत्न तो महाली निराजित तो पाद महिम ऐ मुक्त को ले हरिनाम संसुरा और जो अर्जुश्लोक हम अभी बताया था जद ब्रह्म साक्षातया बिना न भोगी अपैथ नाम स्मरणे तत्व परब्द करमे विरोध वेदा इसमें बताया गया अगर किसी ने भजन करते करते ब्रह्म में निष्ठा ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म जग ब्रह्म साक्षात कितनिष्ठ है भजन करते करते स्वरूप का भजन करें निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म ज्योति भी दिखाई पड़ता है इसी अवस्था जो है ये तो बड़ा ऊंचा अवस्था है ठीक बात ये तो बड़ा ऊंचा अवस्था लेकिन शास्त्रों में बताया गया पूरा शास्त्रों का प्रमाण यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ में पूरा निष्ठा हो गया लेकिन इसका बाद भी इसको आना पड़ेगा इस जगत में बिना समय आते बिना न भोग तुम्हारा पूर्व कर्म का ऐसा फल है जो तुमको फिर लाएगा तुमको फिर इस जगत में लाए लाके वो कर्म फल को कर्म फल को भोगने के लिए तुमको एक शरीर दिया जाएगा जत ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ कृतिनिष्ठयापि जिसका ब्रह्म में निष्ठा हो गया लेकिन फिर भी बिना समय न बिना न भोग हुई भोग के द्वारा खंडन करो ये प्रहलाद महासिंहदेव का, का चर्चा आएगा इधर भोगे न पुण्यम कुशले न पापम भोग के द्वारा तुम्हारा पुण्य कर्म को क्षय करो वो कोई काम का नहीं है भोगे न पुण्यम अ कुशले न पापम कुशल कर्म करो उसके द्वारा पाप का पाप को नाश करो भोगे न पुण्यम भोग के द्वारा पुण्यकर्मों का शेष करो पुण्यकर्म रखो मत उसका जो डिपोजिट है तुम्हारा जिंदगी में उसको खत्म कर दो भोगे न पुण्यम भुक्ति भोगे न पुण्यम कुशलें न कुशल मतलब सत्कर्म करो उसके द्वारा पाप कर्मों का भी नाश करो और ये करके तब क्या करना है बल जब तक तुम्हारा जवान पे जीवा पे हरिणाम उदय न हो तब तक कोई शांति नहीं जब तब में नाम उदित नहीं हुआ तब तक कोई शांति नहीं तब तक कोई शांति नहीं होगा कोई समाधान नहीं नो no सल्यूशन अजब अपैत नाम स्वरणे न तथ्य जब तत्व तो ज्ञान सहित अनुभव के सहित स्वहित नाम हमारा जवान पे उदित हो जाए तब तब क्या हो माना मल अपैथ नाम स्व तमाम वेद जो है श्रुति यही सिद्धांतों को रोती बीरोती विशेष रूपे न रोती चिल्ला चिल्ला के ये सिद्धांतों को बताते हैं जब तक नाम जब तक नाम उदित ना हो जाए तब तक कोई शांति नहीं जितना सारे द्वित्व दानो भाई ठाकुर जी के साथ लड़ाई किया लड़ाई के बाद आप उसका ब्रह्मो में जाके वो जो उसको जो मुक्ति हो जाता ब्रह्मो में जाके मिल जाते ब्रह्म ज्योति में फायदा कुछ नहीं इसमें फायदा कुछ नहीं होगा ब्रह्म ज्योति में मिल जाए और फिर बाद में फिर इधर आए जगत में ऐसे ही चलते रहे ब्रह्म ज्योति में जाए सुविधा कुछ नहीं होगा ब्रह्मो में जो स, आत्म, जो आत्मा है जीवात्मा वो अगर ब्रह्मो ज्योति में जाके समा समा जाए तो उसमें आ, बेनिफिट क्या है बेनिफिट कुछ तो होगा क्या बेनिफिट है प्रो? इसको हम विचार करके बताते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सुइसीडल केस सुइसाइड करना जैसे ऐसा ही है ब्रह्मो में जाके क्यों खुद खुदकशी क्यों करते हैं बोले जितना दुख है जितना कष्ट है इसको सहन नहीं होता उसको भले हम सारे शरीर को छोड़ देंगे बस उसके बाद मिट जाए लेकिन ऐसे तो जो दुख और कष्ट है अगर आत्महत्या करने से मिट जाए तब तो हर हाँ लोग आता कर ले गए सिमन महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को इस बात का शिक्षा दिया जब सनातन गोसाई सोचे कि हमारा शरीर में खुजली खुजली हो गया और महाप्रभु आके मेरे को आलिंगन करता है मेरा जो ये जो खून है सब लगता है ठाकुर जी का शरीर में इससे अच्छा क्या काम करें रथ यात्रा उत्सव आ रहा है रथ यात्रा में रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी चलते रहे तो उसमें एक छलंग लगा के रथ चक्का का, का नीचे शरीर को दे दे बस हो जाए खत्म तो कोई शोरी तो कोई काम का है नहीं महाप्रभु जान लिया अंतर्यामी ठाकुर जी है परमात्मा रूप के ठाकुर जी तो है सोनातन जब आए सोनातन क्या सनातन क्या समझ के रखा है तुम दूसरे का संपत्ति तुम खर्चा कर सकता है क्या हरिदास देखो विचार करो ये हमारा अगर कोई संपत्ति है संपत्ति को किसी का बस रखा है उन्होंने अगर इस संपत्ति को खर्चा कर दिया कैसा होता है और ना तो प्रभु ऐसा नहीं होता तो सनातन का ऐसा विवेक कहाँ से आया सनातन का बुद्धि ऐसे कैसे हुआ सोनातन का जो शरीर है वो तो उफ। पूरा क्रेजी क्रेज इतना दिन से जो आप सुधर नहीं पाए तो दो मिनट में हम कैसे सुधारें मंदिर आ, क्या करे कुछ नहीं हो पाएगा सोनातन गोसाई को बताए सोनातन ये तुम्हारा जो शरीर है ये तुम्हारा है कि हमारा है <coughs> ये शरीर तुम्हारा है कि हमारा है तो तुम तो दिखा गाली शिष्य करे हाथ आत्मसमर्पण के साथ साथ हमारे ये शरीर गुरु जी का संपत्ति बन जाता है किसी का पता नहीं हमारे ये शरीर हमारा नहीं रहता हमारा संपत्ति हमारा जो कुछ भी है तमाम गुरु जी का संपत्ति बन जाता हमारा नहीं है और हमारा शरीर को कुछ भी हम खतखसी करें हो नहीं सकता क्योंकि हमारा संपत्ति है ही नहीं तो हम कैसे करें इसलिए सोनातन जी को महाप्रभु जी ने बताया कि देखो ये तुम्हारा शरीर के द्वारा मेरा बहुत सारे सेवा है हमको सेवा लेना है और तुम आ, मरना चाहते हो अगर आत्महत्या करने से सारे समस्या का समाधान हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाए तो हजारों करोड़ों आदमी आत्महत्या कर दे आत्महत्या के द्वारा अगर ठाकुर जी मिल जाए तो चलो हम भी आत्महत्या कर दें हमारा वृंदावन में एक सुंदर कहना है ये गरदान दे भी अगर ठाकुर जी मिलता है तो भी गरदान दे दिया उसके बाद अगर ठाकुर जी मिल जाए तो बड़ा सस्ता मिला इतना सस्ता <laughs> आदमी का विवेक इतना नीचा हो गया इतना कम हो गया कि मिनिमम कोई भावी नहीं तो यहां तक पहुंचे कैसे आश्चर्य की बात है कोई अगर आत्महत्या करे जैसे अखबार में आया था न्यूज़पेपर में आया था ना एक व्यक्ति इधर बम लगाया बम लगा के एक नेता के ऊपर गिर पड़ा और बाहर बम भी बास्ट हुआ वो भी गया नेता भी गया इसको बोल रहा है उसका फैमिली को करोड़ों करोड़ों रुपया दे, वो तुम्हारा फैमिली को इतना करोड़ रुपया दे देंगे तुमको क्या करना है तुम जाके वो बम लगा के शरीर में उसका झाप तो दो बस शरीर को छोड़ दो कर दिया और तुम्हारा जो वो जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना उसमें क्या फायदा है बोलो मुझ भी मिल जाओगे ना उसमें क्या फायदा होगा अपना जो सत्या अपना सत्ता का कभी विनाश नहीं होता चाहे चाहे आत्महत्या करो कुछ भी कर ये सत्ता नित्य है ये आत्मा जो है जो सत्या है सत्ता को विलीन कर देना ये तो क्या है इससे फायदा क्या है जैसे हमने बताया था देखो कोई मीठाई हमारा सामने है रसगुल्ला और रसगुल्ला सामने है और तुम भी सामने हो लेकिन रसगुल्ला का साथ जब तुम्हारा जवान का संबंध ना हो जाए तो रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही रहने दे तो हमारा क्या फायदा रसगुल्ला तुम्हारा जवान का स्पर्श हो उसके बाद आस्वादन तुम करते रहोगे तब रसगुल्ला का जो कीमत है उसका जो वैल्यू है वो समझ में आए ऐसे ठाकुर जी है मेरा कहने का मतलब है आस्वादो आस्वादन अस्वाद्ध वस्तु आस्वादन करने वाले और आस्वादन तीनों अगर मरमिट जाए तो क्या फायदा है ठाकुर जी बोल जो अनन्न संपत्ति है भगवान इनके जो रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सब कुछ ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट रखे हैं ना भजन करते करते सारे दर्शन हो जाए लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ठाकुर जी का ब्रह्म ज्योति का साथ मिल जाए तो उसमें प्रपा जी बोले त्रिपुटी नाश त्रिपुटी त्रिपुटीनाश जानते हो त्रिपुटी नाश मतलब भगवान आराध्य भगवान जो है और आराधक आराधना तीनों का समाप्ति कर दो किसी रहने का दर् बो यह मायावादी का विचार ना तो आराधना बोल के कोई वस्तु रहे ना तो आराध्य जो है हमारा आराध्य वस्तु रहे और हम आराधक जो है वो भी नहीं रहे सब मिट जाए मर मिट जाए क्या दरकार झमेला मिट गया तुम भी ब्रह्मो मैं भी ब्रह्मो और क्या चिंता क्या सारे ब्रम और ब्रह्मों का क्या पूजन करें मायावादी का जो ब्रह्मों का आराधना है ये तो चीटिंगबाजी केस है चीटिंगबाजी। क्यों वो तो ब्रह्मो का आराधना कर रहा है ब्रह्मो को प्यार करके आराधना नहीं कर रहा है अहम ब्रह्मोस्मी मैं ब्रह्मो मैं ब्रह्म हूं और किसको आराधना करूं किसी थोड़ी समय के लिए ब्रह्म भाव को सिद्धि करने के लिए भजन ये तो चिटिंग है ये सब विचार हरिद्वार में इधर और जहां माओवादी लोग रहते हैं इधर वाराणसी में तो होना चाहिए कौन सी विद्वान है सब तर्क उठाए कोई ऐसा है नहीं सब तो लगे हुए हैं दूसरे काम कल चर्चा हुआ था नाम का महिमा के बारे में हम चर्चा किए इसमें बड़ा बड़ी सुंदर विचार आया था देखे और इधर जो है ये थोड़ा वंशावोली का थोड़ा भी वर्णन इधर हो जाए अच्छा है तो इधर आप देखे के नाम का महिमा के बारे में देखे हो पहले हम बताया था जो प्राचीन वरही का प्राचीन वरही का लड़का जो दोष प्रचेता भजन करने की यह सब बताए तो समुन्द्र में कूद कर भजन की सिद्धि हुआ शंकर भगवान दर्शन दिए पहले ही और रुद्रग्रता का उपदेश की ऐसा सब बात हम बताए और वृक्षो गण वृक्ष जितना सारे वृक्ष पेड़ पौधा है इसका अधिपति है चंद्रमा जब समुन्द्र से सिद्धि प्राप्त करकर कर उठे देखिये सारे पृथ्वी वृक्षोलता से छा गया अब कहा से जाए जाने का भी जगह नहीं ऐसा गुस्सा हो गया तो उसका जो भजन का तेज है आग निकालना शुरू कर दिया से आ उसे सारे पेड़ पौधा जलना शुरू कर दिया चंद्रमा आ गया महाराज क्या कर रहे हो आप लोग आप लोग क्या कर रहे हो तो काम का है सब वृक्षोलता सो आपका काम में आएगा तो तो सृष्टि करोगे ना सृष्टि विस्तार करोगे तो कई काम में आएगा तो मारो मात ऐसा करो हम ये वृक्षलता ने जो कन्या का पालन की मारीसा वृक्ष गण पालितो प्रोमलो प्रोमलोचा अफ्सरी कन्या प्रोमलोचा नाम अफ्सरी है उसका एक कन्या किसी ऋषि का साथ ये हुआ था इसको छोड़ के गए आरोका नाम मारिश इसको कन्या को विवाह करो और करके संसार करो ये मारिशा का गर्भ में दख प्रजापति फिर वो जो दख प्रजापति फिर आए आके प्रचुतष दख नाम पे रह गया वो प्रचित दखो जो है दखो, दखो को आदेश किया गया दख को बोले एक काम करो तुम तुम जो है प्रजापति विस्तार करो संसार करो तो बोले महाराज पहले हम तपस्या करें उसका बाद हम तपस्या करने के लिए चले गए जिसका नाम दख्ख प्रजापति प्रचत दक्ष, दक्ष जो हुआ पहले जो दक्ष था जो दख यज्ञ हुआ था वही दखो अपराध थोड़ा बहुत रह गया था फिर आना पड़ा चुकाने के लिए हिसाब फिर जन्म लिया अभी इतना बड़ा दुष्चर तपस्या की, ये भयंकर तपस्या की तपस्या करने के बाद ठाकुर जी हंसवरूप कर करके आए हंस गुजो बोल वही स्तुति नाम हंस दुख हंसरु पाकर के नहीं हंसवरूप पाकर के तो ब्रह्मा और तुम्हारा चतुष प्रश्न किया था चतुष्सन ने जो प्रश्न किया था उस समय हम स्व उतार ये जो स्तुति है इसका नाम हम सो इसके द्वारा स्तभ किए और स्त करने के बाद ठाकुर जी प्रसन्न हुए ठाकुर जी प्रसन्न हुए ये प्रसंग आएगा जब हम स्वरूप पकड़कर चतुर्सन ने ब्रह्मा जी को बताएं एक क्वेश्चन की चतुसन जो है ब्रह्मा जी को एक सुंदर क्वेश्चन किए महाराज एक पिताजी को जे विषय में चित्त विषय का अंदर चित्त अचित्त के अंदर विषय कैसे अनुप्रविष्ट हो जाता विषय का अंदर चित्त अचित्त अचित अंदर विषय कैसे प्रविष्ट हो जाता ये ये बड़ा आश्चर्य का प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी उस समय बड़ा कुछ चिंता में लगे थे वो दूसरा चिंता कर रहा तो समझ नहीं पाए विषय में चित्तो चित्तो में वैसे कैसे मिट एकदम एकाकार हो जाता इसका उत्तर कैसे दे उस समय ब्रह्मा जी को दूसरा चिंता में थे वो चिंता तो कर रहे थे समय नहीं पाए तुरंत वो इज्जत बचाने के लिए ठाकुर जी का शरण लिया इज्जत बचाने के लिए इसका उत्तर कैसे दे इज्जत बचाने के ठाकुर जी का शरण लिया और सरोवर का वो सरोवर का एक बड़ा सरोवर का निकट एक घटना हुआ और सरोवर में हमस्वरूपी भगवान आये हमस्वरूप पकड़ कर हमस्वरूप पकड़ करके आए ठाकुर जी स्वयं आके थोड़ा बातचीत करने लगे तो चौतुषण पहले बताएं चौतुषन पहले बताए, बताए हंसवरूपी भगवान को आप कौन है आप कौन होते हो बात करना चाहते हो कि क्या कौन हो आप? आपका परिचय क्या है जब ये प्रश्न किया तो ये जो हमस्वरूपी भगवान है ये उत्तर देना सूर्य के बल आपने जो एक क्वेश्चन किया आपने जो क्वेश्चन किया, किया आप कौन हो ये प्रश्न कहां से आया तमाम दुनिया में तो एक ही तत्व है औद्ध ज्ञान तत्व तो आपने जो प्रश्न किया आप कौन है कहां से आया ये ये प्रश्न कैसा प्रश्न हुआ चतुसन बोला आप ब्रह्म करते हो एकाक्षर का तो फिर ये प्रश्न क्यों किया तमाम दुनिया में तो अद्वय ज्ञान तत्व तो जो एक ही है वो छोड़ के तो दूसरा है ही नहीं सारे जीव अपने को माया में डाल दिया इसलिए ऐसा विचार बुद्ध हम है ये है वो है ऐसा विचार ऐसा करके हंस रूपी भगवान का प्रसंग आएगा यहां जो हंसो इसके द्वारा हंस गुजो प्रजापति प्रसन्न किए ठाकुर जी को ठाकुर जी का नाम दिया हंस ये हंस हंस गुज्जो ना है उसके बाद इन्होंने पांचो जनी नामक कोई कन्या को विवाह की परमेश्वर बोले देखो ये पांच जनी नाम का जो आ, जो कन्या है पंच प्रजापति पंच हाँ पांच जनी नाम का जो कन्या है इसको शादी कर लो कि ये बड़ा संतान आदि बहुत पैदा होगा आपका बड़ा खमता है इसके बाद पंचोजनी कि शादी की दक्ष प्रजापति ने हरियासो नाम का दस हजार पुत्रों का जन्म दिया क्वता ऐसा दस हजार पुत्र और दस हजार पुत्रों को बोले अब सृष्टि बढ़ाओ बोले महाराज हम सृष्टि बढ़ाए बाद में हम पहले जाएंगे पहले हम जाएंगे कहा भजन करने के लिए दस जो है उसका नाम हरियासो दस हजार जो पुत्र है उसका नाम है हरियास्व बोले पहले भजन करने के लिए गए और जब भजन करने के लिए गए तो रास्ते में नारद जी मिला और नारद जी का काम ही है सबको को, को बैरागी बना दे नारद जी के साथ देखा हो और नारद बोले क्या करना चाहते हो बोले शसर बोले पागल है संसार करके क्या करोगे बोले ऐसा उपदेश किया तो बैरागी बन गया और आया ही नहीं वापस आया ही नहीं इतना बैराग को पैदा कर दिया नारद जी तब तो ज्ञान उपदेश करके वो चला गया बड़ा कूट वाक्य है बड़ा सुंदर सुंदर इसमें कूट वाक्य है बाद कभी समय मिले तो चर्चा करें और उसके बाद क्या हुआ वो बड़ा दुखी हो गया दस हजार लड़का का एक भी वापस आया नहीं बाद में खबर चला कि नारद जी सबको बैरागी बना दिया बस हो गया छुट्टी अब कैसे सृष्टि को बढ़ा इसके बाद फिर दोबारा क्या की पंचजनी का गर्भ ने सवला तो हरियासो था सवलास्व बोलकर दस सौ सौ पुत्र का फिर जन्म दिया ये पुत्र जो है जन्म दिया बोले पिता बोला एक काम करो भजन तुम्हारा सृष्टि को बढ़ाओ बोला महाराज हम संसार करने का पहले भजन करें भजन कर तो ठीक है भजन करके आओ लेकिन भजन करने गया तो अपना बड़ा भाई जो है बड़ा भाई जो दस हजार बड़ा भाई जो जिस रास्ते पे गया तो उसी रास्ते पे चला गया नारायण सर, नारायण सरोवर है सिद्ध जहाँ देव देवता अभी भी देव देवता लोग सिद्ध महात्मा सब जो है गुप्त रूप में और नारायण सरोवर में आके अभी भी स्नान करते कभी भी जैसे मायापुर है हमारा नवद्वीप मायापुर में शंकर भगवान ब्रह्मा आदि जितना सारे देवता हर वक्त चलते रहते जबी किसी का उच्चार धाम में आ जाए हर वक्त इसलिए धाम में रह के अपराध नहीं करना ये धाम जो हर वक्त देवता लोग इंद्रो बोड़ो नादिहा हर जब ही इच्छा होगा हर वक्त धाम में धाम को भी खाली नहीं है सौ सौ देवता लोग आते रहते धाम पे ठाकुर जी का दर्शन के लिए परिक्रमा के लिए और तुम उल्टा सीधा कर दो किसी को तुम्हारा सामने आदमी का रूप पकड़ कर राय महाराज कुछ खाने को देगो। तो हाँ। भगा दिया वो कोई देवता आया था तुमसे मांगने के लिए तुमने खाली खाली दी दी, -दी भगा दिया बूढ़ा बन के आया कि बूढ़ी बन के आया हाँ, आया मेरा गुरु जी का कहानी बहुत सारे कहानी एक कहानी बता दे कालना में जो गंगा का किनारे जो अनंत वासुदेव का मंदिर वर्धमान का राजा गुरुजी को दिया था अब वहां क्या हुआ गुरुजी एक दिन विग्रोह को अर्चन करते करते विग्रोह का अर्चन करते करते डूब जाते थे वो अर्चन नहीं वो तो आंतरिक सेवा अर्चन तो नाम का ना अर्चन नहीं है वो अर्चन क्या करे हटात हृदय में आया ठाकुर जी का नाम ये जो अनंत वासुदेव इसका कोई दूसरा नाम है ऐसा लगता है नाम मेरा याद में नहीं आ रहा है बुढ़ी जी बोले ये ठाकुर जी का सामने बैठ के ये ठाकुर जी का दूसरा एक नाम है हमारा याद में नहीं आ रहा है ऐसा बोलते बोलते जब मंदिर का अंदर ठाकुर जी को ठाकुर जी को पूजा करने का व्यवस्था हठात एक बूढ़ी आई बूढ़ी बहुत ऐसा कहते थे आ गया हा गोलोकनाथ हा गोलोकनाथ दंडवत करके दंडवत गुरु बोले यही तो नाम हमारा याद में आ नहीं रहा था यही तो कौन बोल रहा है बोल के बाहर आया एक बूढ़ी बस बूढ़ी को देखा और रुको थोड़ा पुरसाद दे बोल के पुरसाद देने का बुढ़ी गाय बूढ़ी का हिम्मत ही नहीं है कि इतना दूर जल्दी जाए ठाकुर जी सयाना कई बार ऐसा घटना है महापुरुषों का सामने आते रहते हैं ठाकुर जी कब तुम्हारा सामने किस वेश लेकर आए परीक्षा लेने के लिए गुरु जी के सामने कितना बड़ा परीक्षा हुआ अकेले रहते थे थे करके खाते थे। कितना उम्र बुढ़ा हो गए तब तक, -तक। शिष्य तो बाद में बना अंतिम में वो किसी को शिष्य नहीं बना भिक्खा करके खाते थे माधु गुरु करके फिर वो खुद रोसई करे खोद पूजन करे फोर पोछा लगाए फोर फूल उतारे गंगा को सुनाए गंगा पानी लाए रसोई करे लिखे पाठ करे कीर्तन सारे एक वन सिंगल कोई नहीं कोई है ही नहीं अकेला और जो भोग फोक लगा के ठाकुर जी का भोग लगाना हो गया मंदिर बंद करके थोड़ा प्रसाद पाके फिर लिखने बैठेगा और प्रसाद पाने के टाइम में एक आ गया महात्मा महात्मा आ गया तो बोले महाराज आप बैठो प्रसाद पाओ तो, अन्य आपका प्रसाद भले हम तो थोड़ा पाया था दस बजे हमारा भूख नहीं है और प्रसाद हम ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि वो नहीं बोलने से तो खाएगा नहीं महाराज हम तो प्रसाद रख देने वाला था हम तो दस बजे खाया था थोड़ा ऐसे भूखा है कुछ खाया नहीं तो उसको जमा दिया ऐसा कई बार हुआ कुछ खाने नहीं हुआ सारा दिन जब भी खाने बैठे कोई आ गया महाराज को दे दिया देखते हैं ठाकुर जी कि अपना जो हैं जो व्यवस्था है वो ठाकुर जी को भजन कर ठाकुर जी को क्या समझा तू नरोत्तम ठाकुर जी को परीक्षा लिया था एक घटना है उस वो सब हम बताएंगे अभी वृंदावन से आए हैं तीन महात्मा बोले अभी भोजन दो बहुत भूख लग गया भूख लगे तो अब दो तो नहीं अभी चाहिए हमको तो ठाकुर जी को बिना भोग दिया खिला दिया फिर उसके बाद दोबारा रोसई करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा क्योंकि गुरु वैष्णव जो है वो अगर प्रसाद पाए तो उसमें ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं सब विचार है अभी ये जो दस जो पुत्र है वो नारायण सरोवर का ओर चल गए चले क्योंकि बड़े भाई लोग सब गए और वहां चला गया जाके भजन करना सो वहाँ भी नारद जी का साथ फिर दोबारा ये सब जो बच्चा है दर्शन हो गया बोले क्या करना है बोले महाराज संसार क्या करोगे <laughs> बोल के इतना बैराग्य इतना बैराग्य पैदा कर दिया तो संसार छोड़ के वो भी भग गया अब ये खबर आया तो दख प्रजापति जो है उसका बड़ा गुस्सा हुआ ऐसा गुस्सा हुआ कि वो नारद जी का ऊपर एकदम बड़ा एकदम इतना बड़ा गुस्सा हुआ गुस्सा होकर बोल इतना बड़ा गुस्सा हुआ कि आप जैसा असाधु जन जी जगत में कोई नहीं है सबसे बड़ा असाधु आप हो मेरा बाल बच्चा जो है सबको आप साधु बना दिया निवृत्ति मार्ग संसार किए बिना कैसे निवृत्ति मार्ग में जाए अब असाधु हैं पहले को पहला जो दस हजार से हमारा लड़का उनको भी दे दिया इसको भी आप बोल के साफ दे दिया चलो आपका साथ दे देते एक दिन तीन जगह रह नहीं पाओगे चंचल होगे, घूमोगे क्यों नारूद जी हासगे अच्छा ही हुआ संत महात्मा जितना डोले उतना ही अच्छा है नया नया आदमी के साथ देखा होगा तत्व ज्ञान का उपदेश है संत महात्मा काम ही है अभी है क्या काम है वो तो जाएगा ना शास्त्रों का सिद्धांत तो यह है शास्त्रों का सिद्धांत तो है साधु महात्मा तो को विचर महा विचर नाम निमी नाम दीन चेत श्लोक है महात्मा जितना चले उतना ही अच्छा है। नया नया आदमी साथ होगा उपदेश तो करेगा और संसार उद्धार करेगा नारू जी हंसते रहेगा ठीक है चलो सांप ले लिया हम तब से नारूद जी का कोई जगह है ही नहीं एक जगह रहती नहीं घूमते रहते लेकिन दारिका में जाकर पूरा एकदम उस जगह दारिका में तो काम नहीं करेगा क्योंकि दारिका तो दारिका है दारिका तो साक्षात ठाकुर जी का धाम उसमें तो काम नहीं करेगा उसे नारद जी दारिका में जाके रहते वंशधल का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद दक्ष प्रजापति बड़ा शोक ताप करने लगे हाउतास हाय हाय हाय हाय हमारा जिंदगी खत्म सारे बाल बच्चा को हमारा साधु बना दिया अब क्या करें बड़े अब लड़का पैदा नहीं करेंगे उसके बाद हैं क्या की जितना सारे जो हैं कन्ना पैदा किया कहना कन्ना जो है साठ संख्यक कन्ना साठ सिक्सटी संख्यक कन्या का उत्पादन की अब जब साठ संख्यक कन्ना उत्पादन हुए तर्म इसके दखो जो दो कन्या है भूत को संपादन किए दो कन्या जो है यो भूत को संपादन किए दक्ष कन्या स्वरूपा एकादश पुत्रो दक्ष कन्या स्वरूपा का ये एकादश पुत्र ऐसा ऐसा हुआ बहुत सारे नाम हम नहीं बताएंगे इतना दखो दो कन्या अंगिरा ऋषि को दान किए और अंगिरा अथरवा अंगिरस नाम का एक देव को देव करिया कृत कर बहुत सारे बात है आ, और दस करना जो धर्म को दान किया धर्म धर्म जी धर्म को दान किया और इसके बाद चार कन्या तारक को दान किया और तार्क को चार पत्नी है जिसके अंदर में वो हमारा गोरु भगवान आदि सब आएगा जो इसमें यो तुम्हारा ये कालियो आदि जो है सब तार्को का चार पत्नी बिन, बिनोता कद्रु पतंगी जामिनी ऐसा करके बहुत सारे हैं, ऐसा करके बहुत सारे और मतलब कहने का मतलब है दक्खो प्रजापति जो है दक्खो प्रजापति के द्वारा इस जगत में जितना सारे पशु पक्षी जितना तो कुछ है सारे सांप घोड़े पशु जितना सारे हैं एक बात समझ लो कि तमाम जो है सारे आया है दक्खो प्रजापति से सताइस कन्या सोम को दिया था सताइस कन्या सत्ताइस कन्या दान किया था सोम था इन हमारा चंद्रमा को ऐसा करके जितना सारे कन्या हैं और दोखो तेरह टी कन्या कश्यप को दान किया था दखो जो है तेरा कन्या कश्यप को दान किया कश्यप से कपशपते कश्यप से जो जलचर प्राणी आदे आ जब कुछ है सब कुछ इसके आया है तिमिमाच जो है तिमी से जल उत्पन्न हुआ सूरम पुत्र स्वापत सकल जो कुछ है सुरोभी का संतान गो महिष इत्यादि था बहुत सारे ऐसा करके जितना सारे कश्यप का वंशोधर आ गया सृष्टि का जो पुकरण है उसमें एक न एक ऋषि इसका पीछे जुड़ा हुआ है सृष्टि का जो पुकरण है संखेप में बता रहे वो समय नहीं है सृष्टि का जो उपकरण है इसमें सारे जो ऋषि है सारे कई सारे ऋषि इस सृष्टि का अंदर में जोड़े हुए कश्यप बताया तो कश्यप कश्यप से बहुत सारे खानदान जो पूरा अनंत ये सब जगत में जितना दर संतान है सब वो ऋषि मुनियों का ही वंशधर इसलिए गोत्र जो है तुम्हारा गोत्र क्या है किस का तो कश्यप गोत्र है किसी का गोत्रो दूसरा है हाँ। सांडिल्य गोत्र है किसी का गोत्र है ये सब गोत्रों जो है ऐसे आया गोत्र मतलब वो ऋषि मुनियों का साथ ताल्लुकात है उसे गोत्र आया लेकिन जब तुम भजन करते करते ठाकुर जी का चरण में जाना चाहते हो गुरु वैष्णव आपको पूरा कृपा कर देते हैं दीक्षा हो जाते हैं तब आपका वो जो पुराना गोत्र है वो गोत्र नहीं रहता अब अच्युत तो गोत्र हो जाते पुराना जो गोत्र है ब्राह्मण जो कुछ भी पुराना गोत्र जो है वो गोत्र काम नहीं करेगा नया जो है अच्युत गोत्र बन गया अच्युत गोत्र मतलब ठाकुर जी के चरण में भजन करने वाले जो है आत्मनिबदन किया सदगुरु के चरण में उसका पुराना गोत्रो नहीं रहता सांडिल्य गोत्रो कश्यप गोत्रो इसे कुछ नहीं रहता वो अभी अभी क्या हो गया वो तो अच्युत गोत्र हो गया ऐसा करते करते जो भी है विभत्सांग का पुत्र साधदेव मनु ओ भार भारमी हुई थे जम ओ जमुना जम ओ जमुना दो पुत्र हुआ ऐसा करते करते यामी जो है वही जामी जो जम ओ यमुना दुई पुत्र पुत्र कन्या है जम ओ यमुना जमराज यमुन दो पुत्र जो भी है ऐसा करते करते वो जो जमी जो जो, जो इधर है जो इसका जो विवसन का जो वंशोधर है ये सब बढ़ते आया है धीरे धीरे करते कहते विभत्सन सोनेश्चर और सावरणी दो मोनु मनु दो दुई पुत्रो और तपति कन्या हुआ तपति का सामी ऐसा करते करते सब पूरा वंशोधर आया देवता लोग भी द्वितीय आदिति जो है कश्यप का दू पत्नी द्वितीय आदिति द्विती से दानव लोग जो है वो आया आदिति से देवता लोग सब आए है अभी एक कहानी बताए काल जो उठाया था जो कर्म कांडी का जो रास्ता मार्ग जो है इतना भयंकर है इसमें कोई शेष नहीं है नेटवर्क जो है कर्मकांडी का भयंकर एक दफे स्वर्गराज इंद्रो अपना सिंहासन में बैठकर कुछ मजा ले रहा था कीर्तन गाने सब हो रहा था सभा चल रहा था इसी समय गुरुदेव बृहस्पति जो है तत्वी बृहस्पति वो सभा सभा में आने के वो आ रहा था इतने में इंद्र देख लिया जो गुरुजी आ रहा है फिर भी गुरुजी को कोई सम्मान नहीं किया इतना अभिमान हुआ इसलिए पैसा का इसलिए जन्म सज्जो भी रेद मानो मधो मानो नहीं वह नहीं भई रहती भाई है नहीं वह अभिधा तुम भाई तमकिन जनल गोचरम ऐसा है जन्मो सूर्य सुतोषिवीरे दो मान मध ना तुम भाई तम अकि गुरुचरण अहंकार आ जाता है इंद्र का ऐसा हुआ पथ का अहंकार ऐसो का अहंकार तो गुरुदेव बृहस्पति समझ गया कि इसका अंदर में अहंकार आया गुरुदेव और गया नहीं उल्टा वापस आ गया आंखें आखे किया बृहस्पति सोचे इसको सबक सिखाना चाहिए इतना अभिमान है तो बृहस्पति जी लौट आए समझ गए कि ये शिष्यों का बड़ा अभिमान हुआ बोल के अंतर, ध्यान किया ध्यान मतलब और कोई अगर ढूंढे तो बृहस्पति जी मिलेगा नहीं क्योंकि अंतर्धन में चला गया इतने में इंद्र महाराज का थोड़ा विवेक उदय हुआ हाय महाराज ये हमने क्या किया गुरुजी इधर आने के लिए आ, चाहा लेकिन हम दूर से गुरुजी को देख के उठा नहीं सम्मान नहीं किया तो इससे दुखी हो के गुरु चले गए और हम कैसे करें गुरुजी को मनाएं कैसे ढूंढना शुरू कर दिया गुरुजी जी कहाँ हो तुम गुरुजी गुरुजी कहा गुरु जी कहाँ जी गया गुरु बोला तेरे को दर्शन नहीं देंगे मर तू जा जो कुछ भी है कर जब आया नहीं बहुत दिन से गुरुजी तो इंद्रों का दिमाग खराब हो गया हा महाराज हमारा स्वर्गों में कोई जग जो को नहीं हो पा रहा है क्या किया जाए उसके बाद क्या कि बड़ा उद्वेग हुआ उद्वेग होने के बाद ब्रह्मा के पास शिकायत किया ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी बोले तुमने जो अपराध किया उसका कोई क्षमा नहीं है ब्रह्म जो दिब्ञ ज्ञान ज्या, देने वाले जो साक्षात गुरुजी जी है गुरु जी अपमान किया अब तुम्हारा मुश्किल है अभी बहुत और पहले से ही अभिष्ब लगा था दुर्वासा जी का बहुत पुराण में है महाभारत में भी है दुर्वासा जी अपना निर्मल जो है निर्माण इंद्र को दिया ले वो। माला उतार कर दिया इंद्रों ने क्या किया वो माला को इरावत को दे दिया माला रावत करते हुए माला को तोड़ा और पैर में कुचाला बस दुर्भा ने इतना हिम्मत है मैंने माला दिया निर्मलों का उल्लंघन मतलब सारे श्रीभष्ट हो, हो जा तू इंद्रो को गाली दिए जाए इतना हिम्मत है मैं तेरे को माला दिया तो हाथी का गले में डाल दिया हाथी तो हाथी है हाथी ने माला के ऊपर पैर रखा बस हो गया दुर्गा में जाते तो श्री श्रीभोष्ट हो जाए और श्रीभष्ट हो गया अभी देखो हालत कैसा है गुरु जी गया गुरु जी अगर संतुष्ट रहे तो सब कुछ है गुरु जी अगर असंतुष्ट हो जाए तो सारे गया ठाकुर जी का कर करने का कोई हिम कुछ नहीं है गुरु जी गया तो हरोसे गुरु त्राथा हरि अगर हमारे पर गुस्सा हो जाए गुरु जी अगर मना ले तो हो जाएगा और गुरु से कुछ नहीं होगा हो गया तुम्हारा तो अभी क्या हुआ ये जो इंद्र महाराज है इंद्र महाराज द्वारा चिंतित हो गया ब्रह्मा जी ने बोले तुमने बहुत खराब काम किया ये उचित नहीं है अब उपाय भी नहीं वो आएगा नहीं तुम्हारा ऊपर गुस्सा हुआ है तुम अपमान किया गुरु जी को तो ऐसा करो जाग करने के लिए तुम विश्व रूप का आराधना करो विश्वरूप जो है त्रृष्टानंदन उस, उसका तपस्या बहुत है बहुत भजन करने वाले हैं जाओ उसका उसको मनाओ लेके आओ तो नंदन विश्वरूप के पास गए बड़ा प्रश्न किया कि कि विश्वरूप को मनाए मातृकुल पितकुल दोनों कुल है एक असुरकुल है एक मातृकुल है मातुल कुल है तुम्हारा तुम्हारा असुर कुल पितृिकूल जो है ये आपका हाँ। और जब बार बार बोले कि आप आओ थोड़ा गुरु का काम करो गुरु जी ऐसा अंत तो हो गया हमारा मिलता नहीं जाग जोगित कर दो बोले ठीक है हम जाएंगे चलो बहुत विनती किया आपका जो विद्या है इसके द्वारा हमको कृपा करवाओ ऐसा करके प्रश्न किया करके विश्वरूप आए विश्वरूप आके ठीक विश्वरूपा भी क्या की विश्व रूपा भी जागजोग कर दी सब कुछ आज जागजोग करते करते क्या हुआ विश्वरूप ने देवता लोगों का पावर भर गया तो विश्वरूप ने क्या किया उसको नारायण कवच दी जिसके द्वारा किसी का हिम्मत नहीं उसको कुछ करे ऐसा करके नारायण कवच दी इसके बाद जो है भजन करते करते हुआ धीरे धीरे नारायण का बोस्त तो ले ली उसके बाद एक दफे जग्गो हो रहा था जग्गो होते होते क्या हुआ वो जग्गो का अंदर जो है वो कभी कभी कभी कभी गुप्त रूप से अपना जो मातुल कुल है उसको स्वाहा बोल के जग्गो का भाग दे रहा है इंद्र जी ने देख लिया समझा नहीं मेरा बात जग्गो चल रहा जोगों जोगो का नियम क्या है जोगों में एक एक देवता का नाम लेकर आहुति दिया जाए तो आहुति देते देते गुप्त रूप पका गुप्त रूप से क्या कहते चुपके से चारू लेकर स्वाहा बोल के अपना जो मातुल कुल है उसका नाम पे दिए इंद्रों ने इतना समय तक देखा नहीं अचानक देख लिया अरे ये तो असुर लोगों को दे रहा है सुहा बोल के आज एकदम तो इतना गुस्सा हो गया कि तरवाल को उतारा वो जो को खेत्रों में तरवाल को उतारा काट दिया पूरा जा पूरा गर्दन काट दिया विश्वरुख तीन मुंडो था विश्व पूरा का काट दिया काट देने का साथ साथ हाहाकार मच गया गिहरी एक तो है ब्राह्मण है इतना बड़ा तेजस्वी वो भी योगों में दीक्षित था जग कर, करा रहा था <coughs> गुरु का काम किया उसको काट दिया हाय हाय अभी क्या किया जाए अब ब्रह्मो साहब क्या हुआ ब्रह्मो साहब इंद्र जी को ग्रास कर लिया कहा जाए बेचारा इतना घबरा गया उसका उसका पहले तो नारायण कवै ले लिया ना सब कुछ ले लिया नारायण कवै आदि अब ये क्या करे अभी मुश्किल है इस समय में क्या है आचार्यों का वध कर दिया ये ब्रह्म साहब के द्वारा वो भागना शुरू कर दे कहा भागे कहा भागे बहुत मुश्किल हो गया इसके बाद क्या किया ऋषि मुनियों ने बैठ के बैठक किया <coughs> बैठक में निर्णय लिया तो एक काम करो इंद्र को बोला तुम ये जो पाप है ब्रह्महुत्ता का पाप चार भाग कर दो एक भाग स्त्री ले लेगा ब्रह्महुत्ता का पाप रूप से ले ले एक भाग दूसरे भाग पेड़ पौधा जो है कटने से बढ़े ले ले भूमि ले, ले लेगा इसलिए आमावती में भूमि खनन करना निषेध है अब पानी ले लिया पानी में जो बुदबुद बुद फेन निकालता है वो ब्रह्मता का पाप जो बुदबुद बुद पानी जो है जिसमें फेन है वो पानी में नहीं नहाना स्वच्छ पानी में नहाना है तो चार जो पाप जो ब्रह्मता का पाप चार हिस्सा ले लिया स्त्री लोग ले लिया भूमि ले लिया वृक्ष पैर पौधा इसलिए एकादशी का दिन जो है ये नहीं खाना ब्रह्मता का पाप इस पर चढ़ते हैं इसलिए नहीं खाना है उस दिन फल और मूल जो है अगर जोर जोर से जो जो खाना जाओ दूध फल मूल ले सकते हो नहीं बाकी नहीं विश्व का वध का बाद जो है जो उसका पिताजी त्रष्टा बहुत गुस्सा हो गया त्रष्टा इतना गुस्सा हो गया त्रष्टा बोले ये बदमाश इसको हम इसको हम खत्म कर देंगे लड़का का खत्म कर दिया विश्वरूप का का जो अंदर में आया हृदय का भाव जो हमारा लड़का जो है विश्वरूप इसको नाश कर दिया तो इसको हम खत्म कर देंगे बोल के योग शुरू किया ऐसा योग शुरू किया जिस योगों के द्वारा जोगों का आंख से अग्नि से साक्षात एक असुर पैदा हुआ वृत्तासुर जिसका नाम है समझा मेरा बात और जो करने का टाइम पे जो मंत्र बोला वो मंत्रो में थोड़ा गलती हो गया आ, हमारी भी देखोगे जब आसन अशुद्ध है तब जीव जवान भारी हो जाता है इसे बार बार हम सबका चरण में प्रार्थना इसको मच्छ हो कई सुएगा नहीं कोई सुनेगा नहीं जब यह आक्षण अपवित्र हो तो मेरा हिम्मत नहीं कुछ होगा नहीं तो इधर जो है अभी क्या हुआ मंत्रों का जो है इतना बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि सब मंत्र जब कर रहे लेकिन मंत्र बोलते बोलते थोड़ा गलती हो गया जैसे एक मंत्रो एक मंत्र होता है चिल्ला के बोलना चाहे एक मंत्र है प्लूतो अर्थवा ऊंचा स्वर से बोलना है किसी मंत्र को आस्ते बोलना है इसका मीनिंग अलग हो जाता आस्ते बोलने से माने अलग होगा आ जोर बोलने से माने अलग हो जाए तो अग्नि में जो आहूत दिया इसमें थोड़ा उल्टा हो गया उसको बोलना था इंद्रो शत्रु विवाद भिद्धा, इंद्रो का जो शत्रु है वो बढ़ जाओ और वो बोलने का टाइम में मंत्रों का ऐसा उच्चारण कर इंद्र जिसका शत्रु है, है मैंने मैंने इसका जो जो इंद्रो का इंद्रो का जो शत्रु है ये बढ़ेगा नहीं इंद्रो इंद्र वृद्धि हो जाए मैं इंद्रो शत्रु इंद्रो स्वयं जिसका शत्रु है वो बढ़ जाए इंद्र इंद्र बढ़ जाए इंद्र इंद्रो, इंद्रो शत्रु इंद्रो जिसका शत्रु है इंद्रो किसका शत्रु है जो यज्ञ से उठा है वित्ता अभी मंत्रों का उच्चारण ऐसा हुआ जैसे एक उदाहरण हम देते हैं किसी धनी आदमी का गृह में घर में एक चोरी होगा चोरी होकर चोर जो है भाग के जा रहा है भागने के समय में ऊपर से जो माली है मालिक है मालिक चिल्ला के बोल रहा है हा भले रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो ये बोलने का इच्छा था लेकिन उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में उल्टा हो गया थोड़ा उत, उसका जवान जो है तो तोतली बोली बोलता है रुको मत तो जाने तो दो ऐसा बोलना था लेकिन बोलने का टाइम में उल्टा हो गया रुको मत जाने दो छोड़ दिया तो तो जो छोड़ दिया वो चिल्लाना शुरू कर दिया क्यों छोड़ दिया बोला आपने तो बोला रुको मत जाने दो बोलना दो दो था रुको मत जाने दो, दो लेकिन बोलने का टाइम में बोलना सब उल्टा हो गया तो इसे रुको मत जाने दो चोर बदमाश भग ऐसा उच्चारण में ऐसा हुआ थोड़ा गलती इंद्रो हम इंद्रो शत्रु इंद्रो तुम जो शत्रु हो मेरा लड़का का जो आग से उठा है तुम बढ़ जाओ इंद्रो शत्रु विवाद इंद्रो जो स्वयं शत्रु है जिसका इंद्रो ही तो है इंद्रो शत्रु विवाद उच्चारण में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बोलना था इंद्र शत्रु मैंने इंद्रों का शत्रु अर्थात उसका पावर बढ़ जाए लेकिन उच्चारण में थोड़ा हेरा हो बस हो गया इसमें क्या हुआ इसमें वित्तासुर का आविर्भाव हुआ वित्तासुर आविर्भाव होने के बाद वित्तासुर अभी भाई का मौत का बदला लेने के लिए उसका आविर्भाव हुआ आंख से वह अभी जा रहा है इंद्रों का साथ लड़ने के लिए इंद्रों तो भय के मारे सब देवता भाग रहा है क्यों वृत्तासुर का जो काय है एक एक पैर रख रहा है तो देवता लोग है ऐसा मेघ मेघ जो है आसमान में बादल जो है वो ऐसा ऐसा ऐसा ऊंचा पहाड़ का मापी पहाड़ का मापी ऊंचा है वो जा रहा है तो देवता देवता लोग क्या करे ऐसा जा रहा है ऐसा ऐसा करते करते नर्मदा नदी का किनारे बड़ा भारी देवता असुर लोगों के अंदर संग्राम हुआ देव देवता असुर लोग बड़ा बड़ी संग्राम हुआ इतना बड़ा संग्राम लोग खड़ा हो जाएगा इतना बड़ा संग्राम हुआ जितना सारे ओसुर लोग, लोग है सारे टूट पड़ा मारो मारो बोल के देवता लोग देवता लोग युद्ध कर रहा ऐसा करते करते बिता के सामने किसी का डाटना संभव नहीं है डाटे कैसे डाटे? बित्ता का पावर कैसा है ऐसा दे देगा देवता उड़ जाएगा इतना कम का है उसको देख के सब देवता लोग भागना शुरू कर रे। ऐसा करते करते क्या हुआ? बाद में क्या हुआ वित्तासुर का साथ लड़ाई होते होते अंतिम में युद्ध जो चलते चलते बहुत सारे घटना है इसका अंदर बहुत सारे उपदेश जो है वित्तासुर ने इंदो महाराज को दिया इंदो महाराज को ये वित्तासुर शाक्षात साक्षात इंद्र इंद्र जो है इंद्र को स्वर्गराज इंद्र को बहुत उपदेश दिया तत्व तो तो ज्ञान इंदो महाराज ऐसा उपदेश सुनते ही घबरा गया बोले कैसे संभव है ये असुर जो नहीं है लेकिन ये तत्व तो तो ज्ञान कैसे बोल रहा है आश्चर्य हो गया अब बीता को मारने का कोई हिम्मत नहीं है किसी का अंदर इसके बाद फिर से प्रार्थना सुर गया ठाकुर जी का जी बोले एक काम करो जाओ वो जो तुम्हारा मुनि है उसका नाम क्या है दोदीची मुनि दोदीची मुनि का आश्रम में जाओ और दो मुनि को मनाओ दो मुनि को मना के उसका शरीर मांग लो द्वदीची मुनि का तपस्या का सहित मांग लो और दि मुनि का शरीर से जो वज्र बनेगा हड्डी से इसके द्वारा ही ये वृत्तासुर का वध होगा नहीं तो इसको वध करना मुश्किल है वध होगा नहीं वज्र बनाओ और दी मुनि का पास गए बड़ा बड़ी हम तो संक्षेप में कह रहे हैं बड़ा चरण में गिर गिर प्रार्थना किए कृपा कीजिए आप भले आपका शरीर चाहिए पहले तो दो दी मुनि मुश्किल हाँसी उड़ाया बोले शरीर चाहिए कोई कोई शरीर को कोई किसी को देता है क्या ऐसा करके मजा गया बोला हाँ अगर आपका काम पे आए तो हम शरीर भी छोड़ देंगे बोलके शरीर छोड़ दिए और हड्डी लेके आए और हड्डी देकर वज्र बनाए और बजरों के द्वारा लड़ाई करने के लिए मैदान में उतारे बड़ा लड़ाई हो रहा था लड़ाई होते होते लड़ाई होते होते बीता सुर जी ने इतना सुंदर उपदेश की इतना सुंदर उपदेश की तो इंद्र महाराज घबड़ा गया इंद्र महाराज सोचे कि कौन है है तो असुर लेकिन इतना सुंदर उपदेश दे रहे है कहां से ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे है ये तो संभव नहीं इसके बाद इसका प्रश्न आएगा जो महाराज ये प्रश्न आएगा जो ये जो जो वित्तासुर है ये है कौन इसका उत्तर आएगा ये वित्तासुर जो है ये पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में ये चित्तकेतु राजा ये चित्तकेतु राजा का प्रसंग आएगा ये हम बाद में बताएंगे अभी थोड़ा इसका जो उपदेश है जो वित्तासुर जो है वित्तासुर महाभागवत देखने बाहरी में बाहरी दृष्टि में वो सूर्य नहीं है देखने में बाहरी दृष्टि में असुर जो नहीं है लेकिन वास्तविक असुर जो तो सांप के द्वारा हुआ लेकिन भक्ति जो है भक्ति अंतरात्मा का वृत्ति भक्ति जो है अंतरात्मा का वृत्ति असुर जो नहीं प्राप्त हुआ ये सांप के द्वारा लेकिन अंतर का जो वृत्ति जो है भक्ति ये नाश नहीं हुआ इससे भक्ति में ठाकुर बार बार बताया पशुपाख्य हुए था कि स्वर्गी तब भक्ति रहु भक्ति विनोदे जाए इसलिए बोला स्वरूप का वित्तीय है भक्ति ये नाश नहीं होता तो कई भी रहे ठाकुर जी आपका स्थिति रहे आपका भक्तों का संग हो जाए ये सब अब इधर जो वित्ता का दो एक उपदेश सुन लो वित्तासुर ने बता रहे हैं वित्तासुर बोल रहे इंद्रो को बीच में तो क्या हुआ वित्तासुर का हाथ से अस्त्र गिर गया इंद्र का हाथ से बितासुर ने बताया ये विषाद काल नहीं है एक शोकता करने का शर्म की बात नहीं उठाओ उठा के मारो मेरे को पिता पीसूप मेरे को मारो उठाओ अस्त्र क्योंकि हाथ से अस्त्र निकल गया तो इंद्र महाराज बड़ा शर्मिंदा हो गया हाथ से अस्त्र निकल गया ना बड़ा शर्मिंदा हो गया हमारा हाथ से अस्त्र गिर गया इसके बाद वित्तस्त्र उठाओ अस्त्र को क्या बेकार शोक कर रहे हो उठाओ लड़ाई करो मेरा साथ किलका धीयां सका संपदो दी विभूमो रदेशयास पुसो दूमौ रहाय नादे देश वो उद्वेग वो आधिर कह रहे कि देखो जिसका उपाय ठाकुर जी का कीपा हुआ, जी जिसको कीपा किया, उसको जर जगत का जल जगत का संपत्ति देके के वंचित नहीं करता ठाकुर जी जर जगत का छोटा मोटा चीज जिसमें उद्वेग हो जाएगा अभी हमारा बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाए क्या हम हरिकथा बोलने बैठे कैसे हमारा तो टेंशन आ जाएगा अरे ये जमीन ले रहा है उधर उधर तो मामला करो ये मंदिर में ये ये किया हमारा चिंता आ जाएगा टेंशन आ जाएगा, कैसे तो ये जो है ठाकुर जी जिसको अंतर से प्यार करते हैं तो उसको जगत का जो जड़ जगत का कोई वस्तु देके के बंचित नहीं करते पुंग साम किलोई कांतु तो धी आम सकानम या संपदो जिस संपद ये पृथ्वी तल पर बमो दिवी स्वर्ग में या रसतल में जितना सर संपत्ति है ठाकुर जी उसको वास्तव प्यार करता है उसको भिकारी बना देता है भिकारी बन के रहो निष्किचन बनकर रहो तो उसमें भजन बनेगा और ये सब चीज देने से क्या होगा उद्वेग होगा कली आएगा कली मने संघर्ष आएगा लड़ाई आ जाएगा संपत्ति लेकर यह सब चीज लेकर कितना एक एक कहानी सुनोगे तो पागल हो जाओगे एक काल की लड़का है एक ज्यादा उम्र नहीं उसका चौबीस साल का उम्र ज्यादा होगा वो सन्यास ले लिया गुरु जी साहब गुरु भी ऐसा ही है सन्यास दे दिया उसका काम अभी गया नहीं सन्यास दे दिया हमारे साथ मिलता है महाराज आपका कथा बहुत अच्छा लगता है किताब दो आपका बहुत दे दिया पूरी में भी सुना कोई बात का आविर्भाव स्थिति आख कम आ गई सुना फिर उन्होंने क्या किया माकुरा में किसी बड़ा धनी आदमी आलू का कोरोस्ट्रल है ओ उसका कोई समस्या ठाकुर जी जाने कैसे उसका कुछ कोई विशेष समस्या समाधान हो गया था वो सोचे कि ये साधु का बड़ा महिमा है बोल के उसको गुरु मान लिया गुरु मान लिया काल का लड़का और गुरु मान लिया सिर्फ नहीं उसको बीस बीघा ना चौबीस बीघा जमीन दे दिया महाराज आपको दान दे दिया लो। दान दे दिया उसके बाद पैसा भी दिया उसके कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ वो जो कोलेस्ट्रोल का मालिक उसका चरित्र ठीक नहीं किसी आदमी किसी विधवा ये के साथ उसका संबंध है पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ गुरु शिष्य है तो वो है वो जो आना शुरू कर दिया उसके बाद क्या हुआ वो जनानी का साथ उसका संबंध तोड़ धीरे धीरे कमती पड़ गया इसका साथ जोड़ना शुरू कर दिया समझा मेरा बात तब क्या हुआ वो जो मालिक है चौबीस बीघा जमीन दिया हुआ एकदम गुरु को मारने के लिए मार डालेंगे हराम ज्यादा हो गया गुरु शिष्य हम तो हंसते रहते हैं किसी ने बेसा को मन तो दे दिया प्रौपा जी का कहना बेसा को मन तो दे बगल में बेसा रहता है हम हंसते रहते हैं तुम्हारा खुद को संशोधन करो पहले तो हम ये सब घटना को सुन के हरिकथा का अंदर हम चिंता करते क्या तत्व ज्ञान कितना सुंदर देखो तो ऐसा ही है गुरु है जैसा गुरु वैसा चला हा विचार भी नहीं है इसको दिखा दिया जाए कि नहीं दिया जाए इसका विचार करो पहले उसका बात दिखा दो आ, तुम्हारा दिखा हुआ कि नहीं तुम्हारा खुद का दिखा हुआ तुम गुरु का काम कर रहे हो पूरा समाज में एकदम लपड़ा गया एकदम पूरा तो पुंगल काम सकानम जा संपदो दिवि दिवी रेश उद्वेग आधिर मदह आधिर मदह कलिर्सम संप्रयास जिसमें कोलि आएगा और सब वस्तु स्वीकार मत करो चाहे हमको बैठ के खाना देगा हमको इसी घर में रखेगा बिल्डिंग देगा हम तुम्हारा पास रखो भाई हमको जरूरत हमको कुछ जरूरत नहीं हमारे हम ठीक है तुम्हारा संपत्ति तुम्हारा पास था और जो है इसके बाद जो है वो बीतासु कहना शुरू कर दिया अहम हरे जब पादल दास अनुदास भवितास भी हो मन स्मरे ताशु पतिर्गुणम घृणित बा कर्म हे हरि हे ठाकुर हे मेरे प्राण अहम अहम ये जो हम है हे हरी अहम हरे तब पादोक मूल दास दास, दास भवितास हम तुम्हारा दासों का दासों का दास ये मेरे को हमारा मन तुम्हारा चिंतन करते रहे मनहा स्मरेसु पति गुण पतिर्गुणम गृण तो बाघ हमारा बाग जंत्र जो है तुम्हारा गुण कीर्तन करते रहे है कर्म करो तु का तुम्हारा हमारे ये शरीर तुम्हारा सेवन करते रहे ये हो जाए जैसे हमारा अम्बरीश महाराज सब कृष्ण पदारण है करो तत् मंदिर जो सुतिम चकार उच्चित सतकोदय सारे इंद्रियों को ठाकुर जी का सेवा में लगा दो अगर बचना चाहते हो नहीं तो छागल कमा भी रहा खोद बना के खाओ कष्ट करो ठाकुर जी को भोग दो खाओ आ सो खाओ सो जिंदगी अंधेरा में चले बस क्या होगा न ना कुष्टम न च पार्विष्ट न सावभौम न रिपत्यम नोग सिद्धि न ना कपिष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम हे ठाकुर जी हमको कुछ नहीं चाहिए हमारा स्वर्गो का स्वर्गो का राजा बनना नहीं चाहता ब्रह्मा का पद भी हमको नहीं चाहिए सार्वभौम पृथ्वी का राजा बनना नहीं चाह रसाधिपत्यम रसातल का अधिपति बना दो ये भी हमको हमारा मंजूर नहीं हमको ये नहीं।, नहीं चाहिए और उसका बाद नौ नो नोग सिद्धिर अपुनर्भव योग सिद्धि हमको नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी तो क्या चाहिए क्या चाहिए बोले तुम्हारा बिरह यंत्रणा जो हम रो रहे तुम नहीं हो हमारा सामने ये जो प्रेम है, है? समंजस तो विरहज तुम्हारा बिरह जंत्रा जो है हमारा अंदर में सता कि तुम नहीं हो बस इतना ही काफी हमारा हृदय ऐसे तरपते रहे कि जैसे एक माता छोटा सा बच्चा मैया नहीं है तो दूध कौन पिलाएगा दूध पिलाने वाली मैया नहीं है मैया मर गई कुछ हुआ तो बच्चा तरफते रहते कौन खिला हमको ऐसा करके जो बच्चा रोते रहते हैं और एक पंछी छोटे से पंछी जो है वो उपांची जो है डी अंडा फूट कर बच्चा निकला और बच्चा ची, ची, ची ची करते रहते कब मैया आए तो उसका मुंह पे थोड़ा फल फूल दे दे वो खाए ची ची ची ची भाषा में करते रहते छोटा छोटे है ना पक्षी का बच्चा ऐसे ऐसे चिल्लाते रहे कब मैया आके थोड़ा भोजन दे और जैसे प्रिया प्रियो प्रेमिक प्रेमिका ऐसा ही ठाकुर जी का होनार की खेल है बहुत दूर चला गया एक दूसरे से बिछड़ गया मिलिट्री लोगों में एक आदमी का साथ मुलाकात हो उसका अभी शादी हुआ और शादी होने के बाद भी बोले महाराज रहने का कोई समय नहीं है शादी किया पांच शादी करने के लिए पूरा टोटली दस दिन टाइम दिया गया आने जाने में चला गया दो दिन दो दिन चार दिन एक दिन रेस्ट लेने में पांच दिन चला गया शादी करने में लग गया एक दो दिन अब आज दो, दो एक दिन बच्चा बस तू उन छोटो हम बोले कहां जा रहे हो बोला हमारा अभी शादी करने के लिए तो शादी हो गया चल हम क्या कह रहे हो बोला हां ऐसा ही हमारा जिंदगी है क्या करें अभी शादी हुआ बीबी का साथ अच्छा सा बात भी नहीं हुआ वो मिलिट्री में ज्वाइन करने के अभी जा रहे तो इसी अवस्था में जो ये हृदय का जो अवस्था होता है ऐसा जो अवस्था है इस अवस्था को महाको भी कालिदास बोलता हम तो महा नहीं बोलते ज्वर जोत का आदमी मां को भी बोलते मां को भी किस लिए बोले मां को तो भक्ति नहीं तो मां को भी कैसे बोले तो जर जोगत का आदमी बोलते हम भी बोल दिए। कालीदास बोला जख्ख जो है दख्खो ये जो जख्ख है जख्ख का जो लड़का है वो किसी हरकते की थी बदमाशी इसके द्वारा उसके ऊपर सांप आया था जा तुम्हारा पत्नी से दूर रहो एक साल पूरा सांप दे दिया तुम सेवा में थोड़ा उदास था शंकर जी का सेवा में कुछ हुआ साफ दे दिया तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाए एक साल तुम्हारा सा दफाओ ऐसा साफ दिया दखो दूर जगह लेके वो दूर जगह चला गया और उसका जो बीबी है पत्नी प्रेमी प्रेमिका बस दूर है और रोते रोते एकदम मशगूल क्या कहा जाए क्या करे और कालिदास जी जो है मेघदूत कुमार संभव बोल के कविता जो लेखनी है रचना है मेघों को आसमान पर देख रहा है आसमान को मेघ वाले बोले मेघ अभी हम तुमको देख रहा है शायद हमारा बीवी हमारा प्रेयसी वो भी तुमको देखती होगी छत पर चढ़ते तो मिलन ऐसा करो तुम हमारा हमारा हमारे जो दुख भरे जो नाले हैं दुख भरे जो कष्ट है इसको थोड़ा हमारा बीवी का सामने आके साम बता दो मेघ को मैसेंजर बनाया मैसेंजर जैसे चिट्ठी भेजता है ना पागल क्योंकि प्रेम ऐसा वस्तु है प्रेम ऐसा एक वस्तु है जिसमें हृदय लग जाता है जिसमें हृदय एकदम बिल्कुल डूब जाता है उसमें चेतन अचेतन किसी वस्तु का ध्यान नहीं जाता मेघ को चेतन समझ कर उसको मैसेजर भेजा हमारा बीवी को ऐसा बोल के आओ चंद्रमा का और देखा पूर्णवासी का चंद्रमा पहले आज तुम्हारा और तुम्हारा सुंदरजो को मैं देख रहा हूं बीबी भी शायद आज रात को इस चंद्रमा को देखते हुए हृदय में तो ये जो चंद्रमा हा, हा, तुमको हम देख रहे हैं वो भी तुमको देख रही होगी और तुम्हारा हमारा मिलन हो जाए दोनों का प्रेम का ऐसा गति है अपराखित जगत का जो प्रेम का बारे में सोचोगे तो पागल हो जाओगे ये जड़ जगत का प्रेम है ऐसा है सिर्फ ये जगत का प्रेम कोई प्रेमी प्रेमिका में हो जाए तो इसका अलग ऐसा है। को ठाकुर जी का जो प्रेम है जो गोप गोपी और ये प्रेम क्या चीज है समझो समझ में नहीं आएगा ना आ, कितना दूर की बात है इसी जड़ जगत का जितना भी प्रेम है सारे जो प्रेम है वो मिलावटी प्रेम है विशुद्ध प्रेम नहीं सारे प्रेम सारे प्रेम जो है मिलावटी प्रेम है इसमें अगर आप कसम खा के बोलेंगे महाराज ना नाम आज हमारा प्रेम पिलावटी नहीं है फिर भी हम मानेंगे नहीं गुप्त रूप में उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट जरूर है इसको मिलावटी प्रेम इसलिए लाइला मजनू का प्रेम नव दमयंती का प्रेम महाभारत में आता है आता है जिम डेला का प्रेम जिम डेला अंग्रेजी में लेखा में आता है शेक्सपियर का लेखा शायद है बड़ा था बचपन में भूल गया तो जे जीम और डेला ये दोनों का प्रेम एक्सीलेंट विदेश में जिम डेला का प्रेम के ऊपर होता ही नहीं और मुस्लिम समाज में हमारा इस खानदान बोले वो जो है लाइला मजूर के ऊपर प्रेम होता ही नहीं और हमारा जो है हिंदू समाज है और नौला दमयंती और बाप रे क्या प्यार है इसका ऊपर होता ही नहीं लेकिन इसका उपाय जब प्रेम का सगा वो क्या है यह आपका समझ में नहीं आएगा जब तक अपराकृत प्रेम अपराख विषय आपका समझ में नहीं आया तब तो मेटीरियल जगत का जो जितना सारे प्रेम है इसी में लगे रहोगे सब व्य है इसका प्रसंग हम उठाएंगे प्रभुपा जी क्या बोला न नोग सिद्धि पुनर्भ बंबा समसा विरा ज कांखे हम केवल जो भी हमारा कामना नहीं है तो फिर क्या चाहते हो बोले अजात पक्षा खाव तरह विषन्या मन अरविंद आक्षो दिदीक्षतेम हे अरविंद पद्म पला सोनि जैसे अजात पके ए जो छोटा पक्षी है बच्चा है उसका अभी जो पंख है अभी तैयार नहीं हो उड़ने के लिए या वो बैठे रहते हैं एकदम कुटिया पे और मैया को खाना दे चिल्लाते रहते कब आए और एक बक्स है गौ माता का बहुत भूखा है मैया दूर है अब भोजन करने के लिए चिल्लाते हम्बा हम्बा करके गौ माता का बछरा ऐसा हम चिल्लाते रहते हैं और प्रिया प्रियवो प्रिया प्रियो का साथ जो विच्छेद है इसके द्वारा जो हृदय में जो ग्लानी जो कष्ट होता है ये जो है जो ज, ज, जो ये हमारा हृदय में तुम्हारा तुमसे हम जो विछर के हैं ऐसा माफी मेरे हृदय में जो तुम्हारा विच्छेद का जंत्रणा है ये मेरा हृदय में पैदा हो जाए क्योंकि ठाकुर जी का साथ जो विच्छेद का जो यंत्रणा है कष्ट है ये तो सिद्धि देने वाली है ये सिद्धि देने वाली जो योग का तुम्हारा किसी का दुआ ये ये तुम्हारा बंधन में डालने वाला विच्छेदी का साथ जो है तुमको बैकुंठ में चराने वाला जो भी है आ उसके बाद बीता जी ने प्रार्थना किया ठाकुर जी ममो उत्तम श्रोक जनिश सक्षम संसार चक्र भमत सकर्म भी अपना प्रिय हुए कर्म के द्वारा भक्ति तो भक्ति तबो भुक्ति रहु भुक्ति हमारा साथ तुम्हारा लोगों का संग हो जाए किसी भी जोनी पे भी हमको भेजो लेकिन ठाकुर जी तुम्हारा भक्तों का संग हो जाए क्योंकि तुम्हारा भक्तों का संग वो तो कीर्तन करते रहते आ कहते हमारा कानों में जाएगा ऐसा कीर्तन अमृतमय वानी तो इसलिए प्रार्थना किया ठाकुर जी ममो उत्तम श्लोक सुसक्षम संसार चक्र अपना किए हुए कर्म के द्वारा अगर हम घूमते रहे चक्का करते रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा जो तुम्हारा जो भक्तों लगे उसका संग हो जाए ऐसा ना होए तन मया आत्मा आत्मो यारो आन मया आत्मा आत्मो आत्मोजन तन मो दारित नौनाथ भुयात नाथ भुयात हे ठाकुर जी मेरा बाल बच्चा और ये मेरा पत्नी है ये मेरा बच्चा है ये सब मेरा जो शरीर का साथ जुड़ा इस विषय में मेरा आपका माया मेरे को इस विषय में न आविष्ट कर दे ममो बज तन मया आपका जो माया है ये माया के द्वारा ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना प, अपना अपना जो पत्नी है बच्चा है सब चीज है इसमें हम हमारा हृदय फंस जाए ऐसा ना हो इसलिए बोला तन आत्मा आत्मजो दारो गेषु अशक्तो चित्तसो नो नाद भूया ऐसा कर दो कृपा करके ऐसा अवस्था पैदा कर दो इसके बाद अभी आएगा तुम्हारा चित्र केतु का प्रसंग है वो सायंकाल उदिवेशन में शायद चर्चा हो पाएगा नहीं तो संभव नहीं अभी वित्ता देखो कितना सुंदर वित्तासुर का प्रसंग आया आ, इसका पहले क्या नाम का महिमा के बारे में औजा का ये सब सुनने के बाद किसी का संसार में कोई मन लगे कैसे हुए बोलो संभव है अगर हुए तो उसका नसीब जल गया इसका नसीब जल गया होगा नहीं तो हो ही नहीं सकता सायकालिंग अधिवेशन में इस विषय में हम चर्चा करें यद यद्रह्म साक्षात बिना समयात बिना तत्ते अपना स्पुर नर्मे विरोधेद वाहन छाकल के कृपा सिंध भविष्य पति दानन पावन भविष्ण भियो नम एगार बजे फिर बैठ जाना गिरिराज महाराज का विधय महिमा कीतन हो